सदअ्वैत की प्रधानता से आत्मतत्व तो सत होता हुआ अद्वितीय है इसीलिए विवेक पर जो पांच प्रकरण हैं पंचदशी में वो दीप परक हैं दीपांत हैं उनका सारार्थ है कि आत्मा चिद्वैत है चित स्वरूप होता हुआ अद्वितीय है अंत के जो पांच प्रकरण हैं वो आनंदांत हैं उनका नामकरण आनंदांत हुआ है उसका सारार्थ है आनंदाद्वैत आत्मजैव आनंद स्वरूप होता हुआ अद्वितीय है पूरी पंचदशी का सारार्थ क्या हुआ आत्मा अद्वितीय सच्चिदानंद है मैं अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ही हूँ विवेक दीपानंद पंचदशी के आधार पर जो व्यक्ति का स्वरूप चित्रित किया जाएगा वो विवेक दीपानंद होगा यही तो तुलसीदास जी ने स्वरूप के विरूप मान्यता को जीव धर्म माना स्वरूप के रूप जो मान्यता है उसी का नाम जीव धर्म है उदाहरण के लिए पहले आनंद को लिया उन्होंने हर्ष विषाद आत्मा अखंड आनंद स्वरूप है लेकिन जिसके जीवन में अखंड आनंद का उच्छलन न हो कभी हर्ष तो कभी विषाद व जीव है क्योंकि उसने जीव धर्म को पाल रखा है आत्मा के विरूप विज्ञान का नाम ही जीव धर्म है आत्मा के विरूप जो मान्यता है उसी का नाम जीव धर्म है फिर ज्ञान अज्ञान आत्म तत्व अखंड विज्ञान स्वरूप है लेकिन जिसके जीवन में ज्ञान और फिर अज्ञान एक रस ज्ञान की प्रतिष्ठा ना हो वह जीव है क्योंकि उसके जीवन में जीवधर्म उच्छलित है जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव ही भेद कस इसको व्यापक बनाना चाहिए उपलक्षण है यह जो या सुख या आनंद एक रस ईश्वर जीव भेद भेद कस जो सब सबके रह अहमर्थ या अहमिति एक ईश्वर जीव भेद का फिर अंत में दिया जीव धर्म अहमित्य अभिमान परिचिन्न जो मान्यता है पंचभूत पंच कोश को लेकर किसी अनात्म वस्तु को लेकर जो परिचिन मान्यता है एकरस रस अहमिति का उच्छलन जिसके जीवन में नहीं है जिसका आहमर्थ पंचकोश पंचभूतों की आहुति पाकर उच्छलित होता है स्वरूपानुरूप आहमिति की अभिव्यक्ति या निष्पत्ति जिसके जीवन में नहीं है वो क्या है जीव है क्योंकि उसने जीव धर्म को पाल रखा है आत्मतत्व तो जैसा नहीं है उस प्रकार की मान्यता को उसने जीवन में महत्व दिया है इसका अर्थ क्या है जैसा आत्मतत्व है तद अनुरूप हमारी मति स्थिति होनी चाहिए तब जीव धर्म की निवृत्ति होगी तो आत्मतत्व अखंड सच्चिदानंद है लेकिन अखंड की चित की आनंद की स्फूर्ति ना हो यही जीव धर्म है इसी को तुलसीदास जी ने ख्यापित किया हर विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमित अभिमान गीता के पांचवें अध्याय के श्लोक से यह तथ्य निकलता है हमने सायं सत्र में दो दिन पहले बताया था योन सुखोन्तरारामस् तथान्तर ज्योतिरेवय सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधि गति योतः सुखोतरारामस् तथातर्ज्योतिवय जो अंत सुख नहीं है वो जीव है सीधी बात है अंत सुख माने आत्मा को का स्वरूप नहीं जानता सुखोपलब्धि के लिए विषय और इंद्री के संपर्क संस्पर्श या संयोग की दासता जीवन में पालता है है, क्योंकि उसने जीव धर्म को को आत्मा के विरूप मान्यता को पाल रखा है अंत आराम नहीं है सत की प्रधानता से कहा अर्थात जो आराम किसी अन्य सापेक्ष मानता है सदरूप जो होगा वो तो आराम प्राप्त करेगा ही अधिष्ठान विक्षेप शून्य होता है इसलिए आरामस्वरूप होता है अगर हम अध्यस्थ की दास्ता पालेंगे तो क्या होंगे बही आराम होंगे अंत आराम नहीं होंगे तो विक्षेप के कारण क्या होगा अनात्म वस्तुओं के अनुरूप अहमिति के कारण आराम की प्राप्ति नहीं होगी अंत ज्योति अंत ज्योति का अर्थ क्या होगा आत्मतत्वखंड विज्ञान स्वरूप है लेकिन अगर हमने विज्ञान मयकोश सापेक्ष मनोमय कोश सापेक्ष ज्ञान को माना तो फिर दास्ता पल गई अनात्म वस्तु की इसीलिए कहा निर्माण जीवन में अहमिति उस अहमिति का मूल क्या है अहंकार का भी मूल क्या है अविवेक इन दोनों को नहीं पालना चाहिए अविवेक और अविवेक मूलक अहमिति का उच्छेद साधक को करना चाहिए गित संग दोषाह श्री आनंद गिरी जी का यहाँ पर कथन है कि शत्रु मित्र दोनों में समत्व होना चाहिए उपलक्षण है सर्दी गर्मी भूख प्यास हानि लाभ शत्रु मित्र जितने द्वंद्व हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए द्वंद्वाराम नहीं होना चाहिए अभिप्राय है शत्रु और मित्र दोनों में समत्व कठिन है सामान्य बात तो नहीं है प्रशंसक और निंदक दोनों में समत्व कठिन है लेकिन अपेक्षित है शत्रु और मित्र दोनों में समबुद्धि कठिन है लेकिन अपेक्षित है इस पर विचार करें स्वप्नावस्था की ओर दृष्टि ले जाएं अंत योग्यता का परित्याग करके स्वप्न में कोई घटना घट गट सकती है क्या विराजी धारी वै तथ्य प्रकरण मांडूक कारिका वैतथ्य प्रकरण के अनुसार मैं संकेत करता हूं अंतह योग्यता का परित्याग करके स्वप्न में कोई घटना घट सकती है क्या नहीं घट सकती क्योंकि स्वप्नावस्था है क्या छादोगश्रुति आठवां अध्याय उस पर शंकर वाष्य का करने पर स्वप्न की स्वस्थ मीमांसा प्राप्त होती है आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अर्ध निद्रित मन निद्रा दोष और वासना की प्रगल्भता से जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में उच्छलित होता है तब उसका नाम स्वप्न होता है स्वप्न की पूर्ण मीमांसा यही है चरक संहिता में सात प्रकार से स्वप्न होता है सात हेतुओं से स्वप्न की निष्पत्ति होती है ऐसा वर्णन शंकर वास्य छांदो गोपनिषद आठवीं अध्याय के अनुसार आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अर्ध निदृत मन निद्रा दोष और वासना की प्रगल्भता से जब ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त हो तब उसका नाम स्वप्न होता है महाभारत के शांति पर्व में स्वप्न का स्वस्थ स्वरूप प्रकट किया गया इंद्रिया सो जाएं और मन अर्ध निदृत हो जाए तब स्वप्न की प्राप्ति होती है एक विचित्र बात इंद्रियां तो सक्रिय होती हैं और मांडुक उपनिषद ने भी कह दिया एकोनविंशत मुख वैश्वानर ही नहीं तेजस भी हिरणगर्भ भी उन्नीस मुखों वाला होता है जागर और स्वप्न दोनों दशा में हमारे आपके उन्नीस मुख्य होते हैं मुख्य कार्थ है उपलब्धि स्थान या द्वार सन्मुख हो जीव या मोही तो यहाँ पर मुख्य कार्य क्या होगा सन्मुख उपलब्धि संस्थान पंच कर्मेंद्री पंच ज्ञानेन्द्रीय ये दस मन बुद्धि चित्त अहकार मिलाकर चौदह और पांच प्राण प्राण अपान व्यान उदान समान ये उन्नीस मुख हमारे आपके हैं जागर और स्वप्न में व्यवहार की सिद्धि मुख के माध्यम से मुख माने कारण तो श्री आनंद गिरी जी ने बताया कि चौदह कारण ही है मुख्य रूप से लेकिन सूती ने उन्नीस करण सभी प्राय से कहा ये जो पांच प्राण है ये साक्षात कारण नहीं है कारण सक्रिय होते हैं प्राणों से अधिष्ठित होने पर प्राण क्या होते हैं करण के उद्दीपक होते हैं करणों की जो चेष्टा है वो प्राण प्रधान है इसलिए प्राण को भी करण कोटि में गिन लिया गया प्राण साक्षात करण कोटि के पदार्थ नहीं हैं तो अब विचार करने की आवश्यकता है कि क्षण मुंडक कुपन, उपनि माण्डुक उपनिषद के अनुसार तो स्वप्न में भी करण की प्राप्ति होती है तो प्रातिभाषिक कोटि के करण है वस्तु तो स्थिति है अगर जागृत में स्वप्न में कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेन्द्रियाँ सक्रिय रहें तो जागृत और तो स्वप्न की विभाजक रेखा विलुप्त हो जाएगी इसलिए महाभारत शांति पर्व में बताया गया कि ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सो जाएं और मन अर्ध निदृत होकर वासना की प्रगल्भता से स्वयं ही, ही ग्राहक के रूप में स्वयं ही ग्राहक के रूप में उच्छलित हो उसी का नाम होता है स्वप्न यह अब सुसुप्ति की बात करें सुसुप्ति को समझने पर आत्मतत्व के विज्ञान का सन्निकट मार्ग प्रशस्त होता है सुसुप्ति में अंतकरण भी सो जाता है कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों के सहित अंतःकरण भी सो जाता है सुसुप्ति एक विचित्र अवस्था है जहाँ अनुभूति तो है लेकिन अहम निरपेक्ष है जहाँ सुखोपलब्धि तो है लेकिन विषयेंद्रीय संयोग और अहम निरपेक्ष सुखानुभूति है वहाँ अविद्या या अज्ञान की अनुभूति होती है और सुख की अनुभूति होती है लेकिन अनुभूति का स्तर कितना ऊंचा है अहमिति आहम, से ऊपर अहमिति से ऊपर अनुभूति बहुत ऊंची बात अहमिति से ऊपर अनुभूति का अर्थ क्या हुआ अहंग्रह के गर्भ में अहंकार के गर्भ में अनुभूति न हो मैं जानता हूँ मैं करता हूँ मैं खाता हूँ मैं पीता हूँ लीजिए मैं विद्वान हूँ मनस्वी हूँ जो कुछ भी है सब अहम के गर्भ में अनुभूति को हम अहम के से निकालें अनुभूति तो हो लेकिन अहंग्रह से अतीत हो अहंग्रह से अतीत भूमि में अनुभूति होती तो है सुसुप्ति में लेकिन इसको पालें पालें का मतलब अनुराग पूर्वक अभिनिवेश पूर्वक दीर्घ समय तक इस पर विचार करके इसको धारण करें महोदय चाहिए तो हमने संकेत किया श्री स्वामी सर्वानंद जी महाराज कहते थे प्राप्त विवेक का समादर करो बहुत ऊंचा सिद्धांत है वो अपने स्तर से कहते थे हम उन्हीं के वाक्य को कुछ और स्तर से कहते हैं प्राप्त विवेक का समादर करो हम कितने बुरे हैं कितने अच्छे हैं इसकी कसौटी क्या है हम हो या आप जितने अंशों में प्राप्त विवेक का आदर करते हैं उतने अंशों में अच्छे हैं और जितने अंशों में प्राप्त विवेक का अनादर करते हैं उतने अंशों में बुरे हैं नियम तो सब पर एक ही है क्या हम हो या आप अच्छे बुरे की कसौटी यही है जितने अंशों में संप्राप्त विवेक का समादर करते हैं उतने अंशों में हम अच्छे हैं कितना प्रसन्त करते हैं वो हम जाने आप जाने अपना अपना अंतकरण टटोलने कितने पानी में हम हैं क्या दूसरे का अंतकरण टटोलने से तो मन दूषित होता है उदाहरण देते हैं प्राप्त विवेक का समाधर होना चाहिए सिद्धि का रहस्य यही है उत्कर्ष का रहस्य यही है अभ्युदय का रहस्य यही है अनिश्रेयस का मार्ग इसी से प्रशस्त होता है अप्राप्त विवेक को प्राप्त करने का वर्षक प्रयास करना चाहिए सार्थक प्रयास करना चाहिए एक अप्राप्त विवेक का समाधर करना चाहिए इसका अर्थ क्या हुआ विवेक का समादर करते हुए विवेक को विमल विवेक के रूप में परिष्कृत करने का उद्योग होना चाहिए तुलसीदास हरिगुर करुणा विन विमल विवेक न हो बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई जडभरत जी ने जो गण को पदेश दिया हरिगुरु हरिस्वरूप गुरु या हरि और गुरु दोनों अर्थ वहीं से लिया तुलसीदास ने तुलसीदास हरि गुरु करुणा विन विमल विवेक न होई बिन विवेक यहां विवेक का अर्थ वही विमल विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई एक है विवेक जिसको हमस दृष्टि कहते हैं एक है विमल विवेक जिसको परम हंस दृष्टि कहते हैं गीता के तेरहवें अध्याय के अंतिम श्लोक को देखें दो चरणों में पहली पंक्ति में हम्स दृष्टि का वर्णन है अंतिम दो चरणों में या अंतिम पंक्ति में परमहंस दृष्टि का विमल विवेक का वर्णन है एक हमस दृष्टि है दूसरी परमहंस दृष्टि है एक विवेक है दूसरा विमल विवेक क्षेत्र क्षेत्रों ज्ञानचक्षुसा ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षे विदुरी ते परम क्षेत्रक्षेत्र मंत्रम ज्ञान चक्षुषा चक्षु के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रकृति और पुरुष का विभाग पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ज्ञान चक्षु के द्वारा क्षेत्र को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को क्षेत्रज्ञ प्रकृति को प्रकृति पुरुष को पुरुष एक दूसरे के गुण धर्म का एक दूसरे पर अध्यारोप ना हो इसका नाम यूयम यूयम वयम वयम हमारे <laughs> पूज्य गुरुदेव ने कहा कि नहीं आचार्य पर पूज्य गुरुदेव थोड़ा चिढ़ गए हमसे कहा जाके उनको कह दो यूयम यूयम वयम वयम आज से हम हम वो वो तो हमने कहा महाराज अनर्थ हो जाएगा तो क्या कहते हो हमने कहा आपके बालक के समान हैं भले ही आचार्य हूँ मैं बुला लेता हूँ मैं भी नहीं रहूँगा कमरा बंद कर दूँगा वो तो आपके शरणागत हैं ये नीचे वाले बड़े उपद्रवी हैं आप दोनों भी पृथक हो जाएंगे तो राष्ट्र का क्या होगा ठीक है तो बुलाओ <laughs> मैंने आचार्य महोदय को बुलाया जो भी थे दो मिनट में आते हुए सब काम हो गया तो महाराज ने बताया योयम योयम वयम वयम तो क्या मतलब प्रकृति प्रकृति पुरुष पुरुष प्रकृति के गुण धर्मों का आरोप पुरुष पर ना हो पुरुष के गुण धर्मों का स्वरूप का आरोप प्रकृति पर ना हो दोनों का विभाग पूर्वक परिज्ञान यही ज्ञान चक्षु के द्वारा संभव है यह है हमस दृष्टि इसका नाम है विवेक नीचे भूतक प्रकृति ते परम एक पूर्ण श्लोक है शास्त्र तो अनंत है कह ही दे श्री रामसुखदास जी महाभाग ने हमको सन उन्नीस बहत्तर में उसी वर्ष हम यहाँ आए थे बम्बई और कलकत्ता बुलाया दो महीने साथ रख वो भगवद गीता पर हिंदी में टीका लिखना चाहते थे बारहवा अध्याय पर टीका लिख भी चुके थे मुझसे परामर्श लेने के लिए बात सच्ची है उसमें नमक मिर्च तो हम लगाते भी नहीं दो महीने तक हमको साथ रख और दो तो तीन तीन घंटे तक समीक्षा होती थी उसके बाद उन्होंने साधक संजीवनी लिखवाया वो लिख लिखते नहीं थे क्योंकि वाक शक्ति उनकी बहुत उत्तम थी तीव्र थी लेखनी दुर्बल थी तो वैश्यकूल के दो बालक अब तो वो हो गए होंगे वृद्ध जैसे उस समय युवक थे कलकत्ता के उनको वो अपना भाव बता देते थे वो सरल शब्दों में ही उनके भावों को लिपिबद्ध करके सुना देते थे यही उनके ग्रंथ की प्रक्रिया थी अंदर का रस यही उन्होंने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा श्री दयदयाल जी के भी लेखक वही थे दो युवक मेरे पास यहाँ आते थे तो वो अपना भाव बता देते थे और उनके भावों को उसी रूप में वो लिख लेते थे फिर वो संशोधन परिवर्धन होता था एक बार कार में जा रहे थे उनका प्रवचन था उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी जी उस समय में सन्यासी नहीं थे ये बताइए कि मध्वाचार्य कट्टर द्वैतवादी श्री मध्वाचार्य जी उनको क्या सूझा कि उन्होंने अर्थ वही कर दिया जो शंकराचार्य जी ने कहा यही श्लोक यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्षेत्रक क्षेत्र रेवा मंत्रम ज्ञान चक्षुसा भूतक प्रकृति ये विदुर यान्ति ते परम आज हम धीरे धीरे किसी और रूप में बोल रहे जब जैसी लहर आ जाती है कभी बहुत तेज गति होती है कभी धीरे होती है कभी मध्यम कोटि एक जैसे नहीं बोल पाते वो लहर होती है कहीं दिमाग होता है अभी तो ग्रंथ पर दिमाग है वहीं से यहाँ आना है तो ज़बरदस्ती मन को खींच कर क्योंकि आज ही कल तक ही मुझे ग्रंथ पूरा करना है समय कम है कार्यक्रम बहुत व्यस्त होते हैं तो वहाँ से मन को खींचे तो पूरा मन खींचा नहीं है इसलिए अपने ढंग से हम बोल रहे हैं आज के ढंग से तो यह श्लोक महत्वपूर्ण क्या है क्यों है कट्टरद्वैतवादी मध्वाचार्य जी ने अंतिम जो दो चरण है उसका वही अर्थ कर दिया जो शंकराचार्य इसीलिए यहाँ पर जाकर मध्वाचार्य जी भी शंकराचार्य जी ही हो गए ये सब सोचना चाहिए समझना चाहिए क्या नहीं तो सामंजस्य कैसे स्थापित कर पाएंगे योज योज वयम वयम बना रहेगा यहाँ पर जाकर मध्वाचार्यी शंकराचार्य हो जाते और यहाँ पर हो गए तो सब जगह होने के लिए तत्पर रहते हैं, मूल बात यह कहां पर श्री रामानुजाचार्य शंकराचार्य हो जाते हैं कहां पर श्री वल्लभाचार्य शंकराचार्य हो जाते यह प्रशिक्षण अलग है वो प्राप्त करना चाहिए लेकिन कठिनाई क्या है पुराना मानव होली है अभी शरद पूर्णिमा है जिससे बात करता हूं दो चार व्यक्ति छोड़ दीजिए लगता है कि वो मुझे पचास वर्ष पढ़ाएगा मैं इसे क्या पढ़ाऊंगा <laughs> मुझसे क्या सीखेगा मतलब इस समय अहंकार अहंकार करने के लिए कुछ भी जिसके पास ना हो उसके पास भी उतना अहंकार होता है हाथे जोड़ते जैसे एक एक युवक आ गया अठारह साल हमने कहा ब्राह्मण हो हाँ तिवारी जने हो गया हाँ गायत्री मंत्र जानते हो नहीं तमने सोचा कि ब्राह्मण हो गायत्री मंत्र भी ना जानता हो जनेव वाला उसके हाथ का पानी पीने में भी मुझको ग्लानी होगा सेवा क्या करेगा अरे जो जनेव में अधिकृत नहीं है ठीक है जनेव में अधिकृत हो के जनेऊ नहीं है समय यज्ञों पवित्र होने पर, पर गायत्री मंत्र भी नहीं जानता है तो उसके हाथ का तो पानी पीने में भी अब तक की हालत पी सकता हूँ तो ये सब उससे नहीं कहा तो हमने कहा कि सुनो मिस्टर जी से गायत्री मेरा स्वामी जी से मिस्टर जी से गायत्री मन सीख लो उसको सीखना नहीं था क्योंकि उसने सोचा कि शंकराचार्य के पास हूँ तो मैं किससे कम लो मुझे अभिमान नहीं अब मेरे पास रह के कोई अभिमान ही हो जाए तुम बातें जोड़ूँगा ना क्या अभिमान तो मुझे होना चाहिए कि मैं शंकराचार्य पद पर हूँ मुझे थुक जैसे पहले थे वैसे दायित्व निर्वाह के लिए मैं शंकराचार्य हूँ इसका अनुस्मरण है अभिमान करने के लिए तो शंकराचार्य हूँ कहीं है ही नहीं फिर कहा कि मैं विवेक जी से सीख लूंगा गायत्री मंत्र तो हमने कहा अच्छा अच्छा विवेक जी से सीख लेना फिर हमने कहा सीखोगे तो फिर किसी और का नाम लिया हम समझ गए ओह इसका अभिमान बोल रहा <laughs> फिर हमने कहा कि ये दबा का है हिंदी में क्या नाम है अठारह साल का है तो एक दो अक्षर के आगे पढ़ ही नहीं पाया तो हमने कहा तो अक्षर भी नहीं जानता है तो हमने कहा मिश्र जी के पास बैठ के या शर्मा जी एक दिल्ली के हैं इनके पास बैठ के कुछ पढ़ो हमने सोचा कि एक साल में इसे मिडिल तक का ज्ञान तो करवा दूंगा जोर घटा गुणा तो कहता हूँ तो मैं सब जानता हूँ <laughs> हमने तो फिर क्या हुआ हमने एक उदाहरण दिया उस व्यक्ति के चित्रण से मतलब नहीं है उदाहरण दिया कि हम लोग तो बिल्कुल ऐसे स्तंभित हो जाते हैं आजकल जिससे बात करो सामाजिक क्षेत्र का व्यक्ति हो सांस्कृतिक क्षेत्र का व्यक्ति हो जिससे बात करो लगता है मुस्... मैं इसे क्या सिखाऊंगा ये तो इतना अभिमान पाले हुए है कि मैं अपने को उसके सामने तिनके के समान भी नहीं देख रहा एक वैज्ञानिक आया पिछले साल यहीं पर मेरा शिष्य है लग शिष्य या दीक्षित है तो शिष्य है माने तो माने ना तो मैं क्यों कहूँ की शिष्य है बहुत अच्छा वैज्ञानिक उसको नोबल पुरस्कार मिलने वाला था सुनामी लहर को रोकने का उस समय केवल एक लाख रुपये में उसी ने मार्ग निकाला उसका वो सिद्धांत उसकी वो थ्योरी लोगों ने कपट पूर्वक अपहरण करके किसी और के नाम ख्यापित कर दी उससे मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ा कुछ विक्षिप्त सा सूर्य की और अग्नि की चर्चा करने लगा मेरे सामने मैंने कहा तो कहता है शंकराचार्य आप फिसल गए फिसल गए फिसल गए आप ठीक से हमने कर लो अब ये कि वैज्ञानिक है फिजिक्स से एमएससी है पीएचडी है अब ये अध्यात्म भी मुझको पढ़ाना चाहता है तो हाथ ही जोड़ना चाहिए तो मैंने डांट के भगा दिया प्रेम से एक दो बार सह लिया फिर कहते तो शंकराचार्य फिसल गए ठीक से आप समझ नहीं पाए हमने कहा भी हमको ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्री सूर्यचंद्र भी समझावेगा तो स्थिति मैंने वैसे कह दी स्थिति ये है कि किसको कुछ बोलूँ कुछ कोई चाहता है कि लू तो गृहस्थ है मेरे पीछे कांता पड़ा रहेगा कोई चाहता यह सब प्राप्त करूं तो मेधा शक्ति दुर्बल है और किसी को सोचू कि ये ले तो राष्ट्र के काम आवे परम्परा चले तो उसके ऊपर तो एक करोड़ शराब का नशा है अहंकार का तो सीखे कौन ये सब सीखना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर का युग है जिस ढंग से नास्तिक लोग आक्षेप करते हैं सामान्य व्यक्ति उनके सामने नहीं टिक सकता है अगर उनके सामने टिकेंगे नहीं तो हमारी सारी संस्कृति को खा जाएंगे मैं एक संस्मरण सुना दू मुझे विशे याद है सत्तासी दिनों तक मैं के पूर्वाचार्य जी के सानिध्य में रहा वहाँ पर कहाँ श्रृंगेरी में और मुझको बहुत लार प्यार करते थे लेकिन ये नहीं पूछते थे भोजन करो करते हो या नहीं कुछ व्यवस्था है या नहीं ये सब शंकराचार्य माने क्रिश्चन बनाने का संस्थान शंकराचार्य का स्थान मैंने क्रिश्चन बनाने का संस्थान लाते हो तो कुशल पूछ, पूछें लाते नहीं हो तो तो मनुष्य नहीं हो शंकराचार्य के स्थानों में जा जाकर मैंने देखा तब उसके बाद इस पद पर मैं हूं देने, लेने के लिए मार्ग प्रशस्त है देने के लिए कुछ नहीं आप दस हजार रुपये की सामग्री लाते हैं तो आपसे कुशल पूछा जाएगा नहीं तो आप मनुष्य ही नहीं हैं ये शंकराचार्य का पद कब तक चलेगा नहीं चलेगा किसी की कमी नहीं है न क्रिश्चियन तंत्र मेरी न चे जाए राष्ट्र की ओर न क्रिश्चियन तंत्र न कम्युनिस्ट तंत्र न मुस्लिम तंत्र ये जो व्यास पीठ है इसमें जो गंदगी फैल गई है दुर्दशा इसकी हो गई है नहीं तो शासन तंत्र को अनियंत्रित छोड़ दें तो हमने एक संकेत किया खैर एक दिन उन्होंने कहा कि सुनो सीधे थे उनका अभिमान भी था दग्ध रस्सी के समान मेरी सानी का फिर कहा कि तुम्हारे सामने मैं हिन्दी में बोलता हूँ कुछ और आ जाएगा संस्कृत में बोलूंगा हिंदी भाषी क्यों तुम्हारी हिंदी बड़ी विकट पीठ में स्ट्रलिंग पुलिंग टांग में स्ट्रलिंग पुलिंग अरे राम कहा भूल कर जाऊ <laughs> इसलिए शंकराचार्य होकर बोलने में स्ट्रलिंग पुलिंग में भूल हो जाए तो लोग मूर्ख कहेंगे ना इसलिए हिंदी सीखता हूँ जानता हूँ लेकिन कोई दूसरा आ जाएगा तो मैं संस्कृत में ही बोलूंगा तुम बड़े लाड़े प्यारे हो तुमसे हिंदी में बात करता हूँ कहीं कोई स्ट्रलिंग पुलिंग में भूल हो जाए तो धीरे से बता देना धीरे से बताना मैं शंकराचार्य हूं हमने कहा महाराज <laughs> तो उन्होंने कहा कि मेरी शानी का मेरे स्तर का कोई उत्तर भारत में विद्वान हो तो भिरा देना हमने कहा क्या भिराए मेरे स्तर का मैं बहुत ऊंचा नहीं आई आय हमने कहा महाराज ठीक है फिर कहा कि मैं पांच घंटे रोज देखते हो पढ़ाता हूँ पढ़ता हूँ इतना बड़ा विद्वान सभी दर्शन साथ मुझे हृदयंगम है नब्बे न्याय का मूर्धन विद्वान फिर मैं पाँच घंटे पढ़ने पढ़ाने में क्यों लगाता हूँ मालूम है तुम्हें हमने कहा मुझे क्या मालूम बता दीजिए उन्होंने कहा देखो एक बार एक क्रिश्चियन आ गया वो हाथ फोड़ने लगा कि तो मुझको क्रिश्चियन बना देगा बहुत ऊँची बात उन्होंने कही उससे मैंने उनसे बहुत मैंने प्रेरणा ली उन्होंने कहा उसने ऐसा प्रयास किया कि मुझे क्रिश्चियन बना देगा तब मैंने सोचा रे राम ऐसे बोलते थे विश्व का वैदिक वांग्मय का मूर्धन विद्वान में शंकराचार्य के पद पर उनकी बात में कह रहा मुझ पर ये हाथ फेर रहा है तो मेरे अनुयायियों को तो खा जाएगा इसलिए मैंने सोचा नहीं विद्वान होने पर भी नित्य फिर उदाहरण दिया जो तलवार शान पर चढ़े हुए डम उन्होंने कहा ऐसी विद्या तीक्षण होनी चाहिए कोई नास्तिक पाखंडी टिक ना सके समझे फिर उन्होंने कहा मुझसे भविष्य के लिए मैं कहता हूँ पढ़े लिखे हो फिर भी खूब पढ़ना शास्त्र का ज्ञान युक्ति अनुभूति हाँ श्रुति इतनी तीव्र हो कि कोई अराजक तत्व तो नास्तिक टिक ना सके तब संस्कृति की रक्षा कर पाओगे ये शिक्षा हुई है तो हमने यो संकेत किया कि मध्वाचार्य जी ने भी वही अर्थ किया श्री मध्वाचार्य जी ने किसका भूतप प्रकृति मोक्ष भूत माने पंचभूत प्रकृति माने उसका उपादान कारण माया इन दोनों का मोक्ष माने बाद किसके ज्ञान से वो जो पुरुष ब्रह्मस्वरूप सच्चिदानंद है उसके विज्ञान से ते पर ये जन्ति भूतप प्रकृति मोक्ष विद्व वो जो जानते हैं वो परम गति को प्राप्त होती यहाँ से मध्वाचार्य जी ने वही अर्थ कर दिया जो शंकराचार्य जी ने भूतप प्रकृति का मोक्ष माने बाध अर्थात प्रकृति सहित प्रपंच का बाध प्राकृत जगत और प्रकृति का बाध भूतप प्रकृति मोक्षम से यहाँ पर श्री जी का अर्थ वही है जो शंकराचार्य जी का श्री राम सुखदास जी ने कहा ये क्या हुआ हमने कहा कि आप भी कोई सिद्धांत स्थापित करें तो घूम कर जाना पड़ेगा आप भी कोई पृथक से चाहते हैं मत स्थापित करना मुझे मालूम है क्या चाहते थे हमने कहा घुमा फिरा के विश्राम आपको वहीं मिलेगा तो ये हमने संकेत किया श्री रामानुजाचार्य महाराज कहाँ जाके शंकराचार्य हो जाते हैं ये भी जानना चाहिए ना सत्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता यहाँ श्री रामानुजाचार्य शंकराचार्य हो जाते हैं बहुत बढ़िया क्या ना सत्वोविद्य असता शब्द का प्रयोग है ना सत्व विद्यत भाव तो विद्वान लोग जानते हैं कि सामान्य नियम है क्या अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता विधि की प्रसक्ति प्राप्त में ही होती है अत्यंत अप्राप्त में विधि की प्रसक्ति होती पूज्य गुरुदेव ने यह सब सिखाया उन्हीं का नाम ले रहा हूं और अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता अप्राप्त विधेय नहीं होता यह दो नियम जिनको नहीं मालूम है वो अधिवक्ता और न्यायाधीश से सब क्या हो सकते वकील भी क्या होंगे न्यायाधीश भी क्या होंगे सब बंटाधार कर देंगे अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता प्राप्त का ही प्रतिषेध होता है और प्राप्त विधेय नहीं होता अप्राप्त में विधि की और में निषेध की प्रशक्ति होती है यह मीमांसा का अकट सिद्धांत है इसकी व्याख्या थोड़ी कर दें पंद्रह मिनट है यहां पर ना सतो विद्यते नाव और असतो मे वृद असत पद का प्रयोग किया गया तो भगवान श्री कृष्ण का एक वचन है एकादश स्क में तत्वों की संख्या में विज्ञान का परिहार करते करते अंत में भगवान श्री कृष्ण ने बताया विदुसाम किम अशोभनम दास बाबा मानो इसका अनुवाद ही करते हैं ये नहीं कि वो एकादश कढ़ाई हो कोई आवश्यक नहीं है विदुषाम किम अशोभनम सभी सया ने एक मत बहुत बढ़िया दास जी की बात बिल्कुल मानो अनुवाद सभी सया ने एक मत विदुषाम किम अशोभनम माने विद्वान के सामने अशोभन किया है अशोभन माने कहा कार्य का कारण में कहा कारण का कार्य में अंतर्भाव करके तत्व की संख्या में न्यूनाधिकता प्राप्त है इस रहस्य को जानने वाले तत्व की संख्या में न्यूनता या अधिकता को लेकर लड़ते झगड़ते नहीं मोटी भाषा में यह है विदुषाम किम अशोभनम तब श्री रामानुजाचार्य महाभाग के सामने एक विकट घाटी आ गई असत यहाँ बंध्यापुत्र आदि के लिए अलिक पदार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता ना सत्यो विद्यते बाबा यहाँ तो असत का प्रतिषेध है अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता है तो असत पद का अच्छा ये भी नहीं कह सकते कि यह बचन क्षेपक है इसको क्षेपक मानेंगे तो असतो मां मदगमय इन सब बचनों को क्षेपक मानना पड़ेगा तो हम ही क्षिप्त हो जाएंगे इनको क्षेपक नहीं माना जा सकता तो फिर असत्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हो सकता है अप्राप्त का प्रतिषेध होता ही नहीं जगत के लिए ही है क्या जगत के लिए ही है ब्रह्म के लिए हो नहीं सकता क्योंकि प्रतिषेध का विषय नहीं है और बंध्यापुत्र के लिए हो नहीं सकता क्योंकि अस्ति अस्तित्व ही नहीं है प्राप्त ही नहीं है तो पारिशेष्य न्याय से किसका प्रतिषेध होगा प्राप्त का प्रतिषेध होगा तो असत शब्द कार्थियाँ क्या होना चाहिए जगत तो उन्होंने श्री पराशर जी का वचन विष्णु पुराण से उद्धृत किया चार चांद लगा दिए वहां भगवान शंकराचार्य ने वहाँ वचन नहीं उद्धृत किया है श्री रामानुजाचार्य ने उद्धृत किया ज्ञानरिक्त सब असत ज्ञान मान आत्मा ज्ञानातिरिक्त सब असत है लो तो क्या अर्थ हुआ में हो गए ना श्री रामानुजाचार्य जी शंकराचार्य हो ही गए अब जब यहाँ जगत को असत मान ही लिया तो फिर रहा क्या फिर क्या रहा और ज्ञानातिरिक्त सब असत है या वचन भी श्री पराशर महर्षि जी का उद्धृत कर दिया मैंने एक संकेत किया तो विषय कहाँ छोड़ा था हम सदष्टि परम हमस दृष्टि और विवेक परम विमल विवेक और प्राप्त विवेक का समादर करो यहीं से विषय छोड़ा था तो पहली पंक्ति में सांख्यों की दृष्टि में प्रकृति और पुरुष का विवेक यह हंस दृष्टि है लेकिन अंत में जो कुछ प्रकृति और प्रकृति का कार्य है उसकी अध्यस्थता का निश्चय अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म यह परमहंस दृष्टि है इसी का नाम विमल विवेक तो स्वामी सर्वनानंद जी महाराज का वाक्य था है वचन तो रहता है कि प्राप्त विवेक का समादर करो इसके लिए मैं एक बहुत स्थूल उदाहरण एक सूक्ष्म उदाहरण देते हैं अपनी ओर से एक कुत्ते को देसी कुत्ते को रोटी का इतना टुकड़ा आप देते हैं पूछ हिलाता हुआ किलकारी मारता हुआ कृतज्ञता ज्ञापन करता हुआ आपके सामने खाता है लेकिन घी चुपरी पांच रोटियां आपके चौके से लेकर वो चंपत हो जाए तो आपके सामने नहीं पाएगा क्योंकि उसने प्राप्त विवेक का अनादर किया उसे पता है कि चोरी की हुई रोटी होगा ना उसका हृदय भी सोचता है कि चोरी की हुई रोटी है अब कहीं आप कह दें क्यों रहे तुमने ये किया तो बेचारा रोने सा लगेगा कुत्ता भी वो जानता है कि मैंने प्राप्त विवेक का अनादर किया है चोरी की हुई रोटियां ये तो बहुत स्थूल उदाहरण है और सूक्ष्म उदाहरण क्या है कोई इसमें द्वैती अद्वैती का भेद नहीं है केवल शब्द का सामान्य अर्थ जानता हो उससे पूछिए दृष्टा दर्शन दृश्य में श्रीमन आप कौन है महाशय दृष्टा दर्शन दृश्य में आप कौन हैं केवल सामान्य अर्थ जानता हो इसमें द्वैती अद्वैती की कोई बात नहीं ज्ञाता ज्ञान में आप कौन हैं प्रमाता प्रमाण प्रमेय में आप कौन हैं इसी प्रकार तो के शिरो भाग में जिसके आगे ता या टा लगा है उसी में निसर्ग सिद्ध आत्मबुद्धि होती होती है ना मैं दृष्टा हूँ दर्शन या दृश्य नहीं मैं ज्ञाता हूँ ज्ञान या ज्ञेय नहीं मैं प्रमाता हूँ प्रमाण या प्रमेय नहीं भगवदगीता के दूसरे अध्याय में अप्रमेय कहा गया आत्मा को तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि प्रमाता भी अप्रमेय होता है प्रमाण परिचिन्न न होने के कारण क्योंकि तो प्रमाण तो क्या है मध्यवर्ती सामग्री है प्रमाण का प्रयोगता प्रमेय को प्रमित करने के लिए प्रमाता करता है होता नाग पदार्थ है, है ना? प्रमाण तो पदार परिचिन होता है ना प्रमेय जैसे मछुआरा होगा वो जाल लेगा यू फेंकेगा उसके जाल के चपेट में जो मछली आदि सामग्री आ गई उसी प्रकार से प्रमाता प्रमाण रूप जाल फेंकता है और जो जो पदार्थ उस प्रमाण रूप जाल की सीमा में आ जाते हैं उनका नाम पहले प्रमेय प्रमेय फिर बाद में प्रमित होता है यही है ना तो प्रमाता भी क्या है अप्रमेय है तो सार क्या निकला किसी से पूछें जो इन शब्दों का अर्थ केवल सामान्य जानता हो कि आप दृष्टा दर्शन दृश्य में कौन है वो क्या कहेगा दृष्टा प्रमाता प्रमाण प्रमेय में कौन है प्रमाता ध्याता ध्यान ध्येय में कौन है ध्याता आदि ज्ञाता ज्ञान ज्ञे में कौन है ज्ञाता अब कबीर दास जी की एक बात ले लें आसन से मत डोल रहे तो हे पिय मिलेंगे आसन से मत डोल रहे तो हे पिय मिलेंगे जैसे ये तखत है इसके ऊपर ये सब है उसके ऊपर मोटी भाषा में देह दृष्टि से मैं बैठा हूं यह हुआ ना यह हो गया क्या ज्ञे मान लीजिए ये हो गया ज्ञान ये हो गया ज्ञाता गेय पर बैठा है ज्ञान रूपी तखत पर बैठा है ज्ञान आसन उस पर बैठा है ज्ञाता प्रमेय प्रमाण प्रमाता ठीक है तो दो जो हैं त्रिपट्टी के मध्य भूमि में जो सामग्री है और अधो भूमि में जो सामग्री है अधो भाग में उनको लेकर आत्मबुद्धि मत पालिए निर्माण मोहा तब हो जाएंगे दो को लेकर आत्मबुद्धि न पालें ये प्राप्त विवेक का समादर हुआ जब स्वाभाविक रूप से त्रिप्टी के शिरोभाग को लेकर आत्मबुद्धि का उदय होता है ये जो विवेक माता के गर्भ से लेकर आए हैं यह कोई शिक्षा दे या ना दे इतना विवेक तो माता के गर्भ से लेकर आए हैं इस विवेक का आधार क्या हुआ फिर प्रमाण और प्रमेय के अनुरूप दर्शन और दृश्य के अनुरूप अहमिति को न पालें, ये प्राप्त विवेक का समादर हुआ फिर आगे क्या करें जो परसों बताया था एक में एक यदा भावे यदानोपलभा मे त्रितयम तत्व वेदा सा इसका मतलब त्रिपुटी में नीचे के दो सामग्री खिसका दें तो प्रमाता क्या रहेगा उस पर विचार करें त्रिपुटी में नीचे की दो सामग्री ज्ञान और ज्ञ को खिसका दें तो ज्ञाता क्या रहेगा ठीक है तो प्रमाता रह जाएगा अखंड प्रमा और ज्ञाता रह जाएगा अखंड ज्ञान यज्ञान मद्वयम यही ना इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि विमल विवेक हो गया तो विवेक को विमल विवेक करने का अभियान होना चाहिए लेकिन हमारी भूल क्या होती है प्राप्त विवेक को भी आदर न देने के कारण उसका भी क्या करते हैं तिरस्कार कर देते हैं विवेक को विमल विवेक बनाने का तो जीवन में कोई अभियान ही नहीं पलता है तो आज यह कहा गया निर्माण मोहा जित संग दोा विषय हमने फिर छोड़ा था कहीं कि स्वप्नावस्था को लेकर बात थी फिर धाराई धराय अंत योग्यता का परित्याग करके स्वप्न में कोई घटना घट घर सकती है क्या मन में आत्म चैतन से अधिष्ठित अंतकरण में जो वासना की सीमा में वस्तु नहीं है उसका उच्छलन हो सकता है स्वप्न में नहीं हो सकता तो स्वप्न में जो हमको क्या दिखता है शत्रु और मित्र वो कौन होता है जितसंग दोषाह आनंद गिरिजी की टीका के अनुसार मैं यहाँ कह रहा हूँ स्वप्नावस्था पर कोई लगता हो कि ये मेरे मित्र हैं ये मेरे शत्रु हैं तो उस पर विचार करना चाहिए स्वप्न की दृष्टि से स्वप्न में एक शत्रु प्रकट हुआ स्वप्न में एक मित्र प्रकट हुआ कम से कम जिनको वेदांत का श्रवण सुलभ है वो तो विचार कर सकते हैं सामान्य व्यक्ति की तो बस की बात नहीं कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति भले ही उसे रोज प्राप्त हो लेकिन इसमें किसी का निर्णय वो कर सके स्वामी रामतीर्थ जी के साहित्य का अध्ययन हमने 1966 में ऋषि केस में किया छः महीने अब दूध गीता और श्री राम रामतीर्थ जी के साहित्य का अध्ययन छः महीने लगातार किया और दिल्ली में विवेकानंद जी के साहित्य का अध्ययन विद्यार्थी जीवन में किया था और योग दर्शन का तो स्वामी रामतीर्थ जी का एक वचन मुझे बहुत प्रिय लगा उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीवन में उनके जो उपदेश जागृत स्वप्न सुसुप्ती अवस्थाएं प्रायः नित्य आती हैं अगर इन अवस्थाओं का उपयोग करना नहीं जानते तो तुम अपने प्रति भी न्याय नहीं कर सकते दूसरों के प्रति क्या करोगे जीवन में कोई उत्कर्ष का मार्ग तो तुम्हारा प्रशस्त ही नहीं हो सकता या जो स्वप्नावस्था है या जगत की उत्पत्ति का रहस्य बताती है जागर दशा है या जगत की स्थिति का रहस्य बताती है। और सुसुप्ती अवस्था है वो महाप्रलय का या प्रलय का रहस्य बताती है अगर इन अवस्थाओं का ठीक ठीक समीक्षण स्थिक करना नहीं जानते तो तुम्हारा जीवन अपने लिए भी भार है दूसरों के लिए भी भार है ये अभिप्राय स्वामी तीर्थ का जी का तो उससे हमको बहुत जिससे जो शिक्षा मिलनी चाहिए कहना चाहिए मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं मैं प्राय नहीं बताता आज बता दूं गांधी जी से मैंने लिया गांधी जी से बातचीत हुई नहीं खेरा गांधी जी का इतना मोटा साहित्य में नौवीं में मैं था आठवीं तब पड़ा इतना मोटा जीवन चेतना पूरा साहित्य इतना इतना मोटा गांधी जी का वर्णन व्यवस्था को लेकर न तब में सहमत अब हूँ न आगे हो सकता सुधारकता को लेकर न तब सहमतन अब ना आगे लेकिन बुझ में मेरे जीवन में जो कुछ लोगों को कुछ अच्छाई दिखाई पड़ती हैं उनमें से बहुत कुछ मैंने गांधी जी से सीखा है उनके ग्रंथों से जिसमें जो गुण दत्तात्रेय महाराज मेरे आराध्य आध्यात्मिक जगत में इसलिए हैं है केस में मैंने उनकी उपासना भी की है क्योंकि उन्होंने एक दृष्टि दी कि हर वस्तु और व्यक्ति गुरु है परमात्मा के अभिव्यक्ति होने के कारण सब में परमात्मा की चमत्कृति है ना तो विधि मुख से निषेध मुख से शिक्षा लेने की योग्यता होनी चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बुरा हो किसी में बुराई है तो आप निषेध मुख से उससे शिक्षा ले लीजिए उसको निंदा करके गाली दे के होगा कि आप जज हैं क्या ए, हमारे पास कोई है तो हम डांट देते प्रेम से उसके हित के लिए अब वही कितना भी हमारे प्रति दुर्व्यवहार करने वाला या योग्य दो कदम आगे चला गया तो मेरे लिए ब्रह्म हो गया <laughs> मैंने ठेका ले रखा है सबको सुधारने का क्या तब तो ब्रह्म हो गया मेरे पास है तो मेरा दायित्व है कि मैं न भटकू उसको ना भटकने दूं। इसलिए डांट भी दूंगा प्रेम भी करूंगा। लेकिन मुझसे दो कदम आगे चला गया मेरे लिए ब्रह्म हो गया ब्रह्म तो था ही हमने तो मेरे पास है इसलिए मैं ना भटकू उसके ना भटकने दू ये मेरा दायित्व मुझसे खिसक गया तो मेरे लिए ब्रह्म हो गया वो तो अपना गुण है ना दोष निर्गुण है तो हमने एक संकेत किया तो दत्तात्रेय जी ने क्या बताया निषेध मुख से अगर शिक्षा नहीं लेना जानते तो मर जाएंगे पूर्वज हो या गुरु यहाँ तो इतना निष्ठुर होना चाहिए इस मामले में पूर्वजों से निषेध मुख से शिक्षा जहाँ लेनी चाहिए तो वहाँ विधिख से ली किसने पांच ने शब्द के रसिक ठीक है ये कौन मृग आदि आद ने आदि ने स्पर्श के रसिक हाथी ने रूप के रसिक पतंगे ने रस के रसिक मछलियों ने गंध के रसिक ब्राह्मणों ने पूर्वजों से निषेध मुख से शिक्षा लेनी चाहिए विध से शिक्षा ले ली मारे जाते हैं मारे जाएंगे अपने पूर्वज से भी निषेध मुख से जहाँ शिक्षा लेनी चाहिए वहां गुण हमारे पूर्वज ने ऐसा किया तो हमको करना चाहिए हमारे गुरुजी ने ऐसा किया तो हमको करना चाहिए मर जाएंगे वो समर्थ रहे होंगे हमको तो निषेध मुख से शिक्षा लेनी चाहिए तैतृय प्रतिशत में दीक्षांत भाषण में कहा या नहीं सामर्थ्य की प्रगल्भता से या स्वभाव के वसीभूत होकर जो मेरा आचरण शास्त्र के विरुद्ध तुमको परिलक्षित हुआ हो उसको तुम अनुकरणीय मत समझना वो सामर्थ्य की प्रगल्भता से भी संभव है आदत के कारण भी संभव है कोई शरीर में रोग के कारण भी संभव है ये है हमने कहा तो सार क्या निकला स्वप्नावस्था में जो हमको शत्रु मित्र दिखाई पड़ता है उसकी मीमांसा करें तो कौन है वो मन में सन्निहित वासना तो मन ही है ना तो चैतन्य से अधिष्ठित मन ही वहां पर मित्र है मन ही वहां पर शत्रु कोई और है क्या अच्छा उसमें जो शत्रु में जो आत्मा है जीव है और मित्र में जो जीव है और स्वप्न स्वप्न स्वप्न पुरुष में जो जीव है उसमें भी कोई भेद है क्या इसका मतलब स्वप्न में जैसे एक उग्रवादी आया स्वप्न का उग्रवादी उसने ठान कर दिया अब रक्त वहा अब विचार करके देखें उग्रवादी था क्या और सब तो अपना स्वरूप ही था स्वप्न में सावर दिखे तो जंगम दिखे तो पृथ्वी दिखे तो पानी दिखे तो प्रकाश दिखे तो पवन दिखे तो आकाश का अनुमान हो होता कौन है सब तो अपना विलास होता है स्वप्न पर दृष्टि अंकित करके व्यवहार में भी क्या करना चाहिए जर मन मोहित संग दोष संग दोष से शत्रु हो या मित्र सुख हो या दुख हानि हो या लाभ सर्दी हो या गर्मी ये अंत में एक वाक्य कह के, के उसकी पर पर व्याख्या नहीं करेंगे समय हो चुका है द्वंद्वों का दो विभाग कर लेना चाहिए साधना की दृष्टि से मुझे इससे बहुत लाभ हुआ मनन के द्वारा प्राप्त हुआ वो मैं ये सब बहुत सी चीजें गुप्त रहस्य हैं जो मैं बता देता हूँ उसका कारण क्या है अपनत्व बद्रीनाथ से पांडिचेरी रामेश्वरम कन्याकुमारी सब भटकता था वृंदावन में भी पागल की तरह घूमता था उस समय प्रत्यक्ष रूप से ऐसे नहीं रहता था दो ही दिन यहाँ भी दर दर घूमाऊँ तो ज्ञान के लिए बोध के लिए कुछ पानी के लिए तो जितना तालवे से रक्त गिरते थे छ छः महीने तक भर भोजन नहीं पत्ती चबा कर अब अब यहाँ नहीं हूँ हृदय से तो वृंदावन में बारह महीना रहता हूँ पाँच साल की आयु से रहता हूँ लेकिन बाहर तभी मैं समीक्षा करता हूँ यहाँ पर ही बारह वर्षों तक किसी ने कम्बल नहीं पूछा दो दो जगह जब मैं प्रवचन करता था तब मैंने सोचा कि संतों का हृदय बड़ा कठोर होता है इन आश्रम के मानतों का बुरा न मानो बहुत कठोर होता है इनमें मानवता होती नहीं यहाँ प्रवचन करता था वहाँ एक बार बीमार पड़ गया अरुचि हो गई बुखार से संतप्त और जानता था कि कोई रसवस फल का मिल जाए तो जीवित रह सकता हूँ नहीं तो शरीर खत्म हो जाएगा कोई यहाँ का नौकर भी पूछने नहीं गया तब हमने समझा संसार कैसा है अगर वैराग्य जल्दी लेना हो तो आश्रमों में निवास करना चाहिए झटपट वैराग्य लेना हो तो गृहस्ताश्रम में भी वैराग उतनी जल्दी नहीं मिलेगा जितना कि इन बाबाओं के आश्रम में रहने से जो महंतों की यहाँ के मंत्र को छोड़कर या जैसे भी हो, होते हों तो ऐसे उन पर भी ये नियम लागू है वो सब गुण ही था अगर वो सब घाटी पार न करता तो मैं मानवता के नाम पर कठोर होता है शंकराचार्य के नाम पर एक अभिमान की मूर्ति होता इसलिए ईश्वर ने इन घाटियों में रखा हमने सोचा रे राम रे राम मैं इसी जगह रहता हूँ जहाँ दो दो समय बोलता हूँ जहाँ एक एक घंटा दो दो घंटा लोगों को पढ़ाता हूँ अब जल्द आदमी नहीं समझे कि मेरे पास पैसे नहीं रोटी अरुचि हो गई बुखार से संतप्त जल्द आदमी कहें कि आपको जो है बादाम मिल जाए तो बहुत अच्छा अब वो ये भी नहीं समझ पाए कि मेरे पास बादाम के लिए क्या है तो एक खुराक दबाव के लिए पैसे नहीं हैं जिन चिन्मययानंद जी मरा साथ में थे उनके पास कुछ पैसे होते थे कंजूसी के घर मैंने उनसे भी नहीं कहा तो हमने वो तो धाम का जी बड़े आ गए वहाँ कल, कल आप तो उठ बैठ भी नहीं पाते हैं मरणासन है आपको बादाम की जरूरत <laughs> तो है हमने कहा ये भी, भी वही कह रहे <laughs> तो हमने धीरे से कहा कि ऐसा तो जलस्वामी भी कह रहे थे तो समझ गए ये नहीं कहा कि आप दीजिए तो कंजूस होता ही हैं सेठ लोग आप लोगों को छोड़ अब ऐसा सेठ लोग तो बहुत कंजूस होते हैं इनका दम से कोई पैसा ले सकता है क्या या लोभ से पाँच लाख दो पच्चीस लाख बनवा दूंगा बाकी विवेक से तो शायद ही कोई सेठ पैसा खर्च करता हो सच्ची बात तो यही है यहाँ कोई सेठ हो तो उसको छोड़ के <laughs> तो धानुका जी ने कहा कि अच्छा तो आपके पास बादाम वदाम अब हम क्या कहें? ये तो नहीं कह सकते आप दीजिए ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हमने कहा जलस्वामी भी ऐसे उपदेश दे रहे थे समझ गए कहा मैं लाऊंगा दो से ज़्यादा मत पाइएगा मैंने समझ गए कि दो से ज़्यादा पाएंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा दो से ज़्यादा मत पाइएगा ठीक उससे कुछ लगा कि शरीर बचेगा तब तक ज्ञानी राम जी मुजफ्फरनगर वाले दैव से वृंदावन आ गए एक पपीता लाके वो जब आते थे पपीता देते वो जो पपीता पाया तो लगा कि अब शरीर सुरक्षित रहेगा <laughs> समझ गए तो हमने ये सब संकेत इसलिए किया कि इतने कष्ट के बाद वो भी अपना तप से नहीं जब गुरुदेव जैसे महापुरुष मिले कान भर मांगा तो मन भर दिया मन भर दे करके भी उनको तृप्ति नहीं हुई सच्ची बात एक दिन कहा हाँ उन्होंने कहा था हमारे पूर्वाचार्य को आपको इस बार चौमासा मेरे पास करना है शरीर रुग्ण है मैं इसको पढ़ा नहीं पाता आपको जहाँ तक मैंने पढ़ाया उससे आगे पढ़ाना है एक बड़ी कृपा तीन दिन तक बैठ कर सुनते रहे बीच में प्रश्न करता था पूर्वाचार्य से कहते थे ये वृंदावन वाले का प्रश्न है थोड़ा और संभाल के उत्तर दीजिए उन्होंने ही जोड़ा ये कहते हैं न कि जहाँ ये चौमासा करें तुम चले जाओ ना कहा कि आपको यहीं चौमासा करना है मेरे पास काशी में तीन दिन के बाद महाराज ने कहा विश्वास हो गया कि अच्छी तरह पढ़ाते हैं महाराज के तो शिष्य थे खंडन खंड ये सब महाराज से ही पढ़ा मैंने पढ़ाते हुए नहीं सुना था अब उनसे कहो कि मुझसे बैठा नहीं जाता ब्रह्म विद्या लेट के सुननी नहीं चाहिए अगर उनको रुचि है तो किसी और कमरे में पाठ चलना चाहिए तीन दिन मैंने तीन तीन घंटे सुना कि ठीक से पढ़ा सकते कितना अपनत, फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ सच्ची बात एक दिन का तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता था सब कुछ देना चाहता था तुमको लेकिन अब शरीर रुग्न है अच्छा तो आशीर्वाद तो दे ही सकता थोड़ी देर रुके तो लो जो विद्या मैं नहीं दे सका अब मेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप तो मैं प्राप्त हो ये है ना तो मैं जो ये रहस्य की बात भी प्रायक कह देता हूँ उसका कारण यह है कि शायद कोई मुझ जैसा करने वाला व्यक्ति भटके नहीं बहुत अपमान सहा बहुत भटका तो इतना कष्ट आजकल कोई सह सकेगा हिमालय में जो महात्मा लोग थे आज तो ईट फेंक देते थे लाठी मार देते थे कमर में रस्सी बांध करके घसीटते थे तब उनसे कोई ले सकता था कुछ हम लोगों की तरह आइए श्रीमन बैठे पाठ आरोग्य वाली बात नहीं इसलिए मैंने मुझे मालूम है कि बहुत से रहस्य की बातें मुंह से निकल जाती हैं वो उसके पीछे अपन तत्व है हर हर महार चलें